अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की खंड के तृतीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है ये जायते प्राणो मन च चम वायु ज्योतिरापह पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इस मंत्र में सूक्ष्म कार्य की उत्पत्ति बताई गई है सूक्ष्म कार्य उत्पन्न हुआ करके सूक्ष्म कार्य की उत्पत्ति बताते समय उत्पत्ति क्रम में पहले सूक्ष्म पंचभूत उत्पन्न होते हैं फिर समष्टि, वेष्टि सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति होती है यहां क्रम में बताया जा रहा है सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्वों की पहले उत्पत्ति और फिर सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति तो पाठ्यक्रम का बाद हो जाता है अर्थक्रम से क्योंकि अर्थक्रम को माना जाता है बलवान पाठ्यक्रम की अपेक्षा तो यह समझना कि प्रथम माया विशिष्ट चैतन्य से उत्पन्न हुए भूत और पांचों भूतों की उत्पत्ति एक साथ नहीं हुई है क्रम से हुई है और जो क्रम बताया गया है यहाँ पर भी पाठ क्रम है खम वायु ज्योति राप पृथ्वी इसी क्रम से तैत्रिय में भी उत्पत्ति बताई गई है तस्मा ये तस्माद, तस्माद आकाश संभूत माया विशिष्ट चैतन्य उपाधि अंश सूक्ष्म आकाश रूप से परिणत हुआ वह उपाधि का परिणाम है और उपहित का भी वर्त है आकाश जो उपहित अंश है चेतन उसका विवर्त कार्य है और उपाधि अंश जो माया है उसका परिणाम है उसमें शब्द रूप अपना विशेष गुण है तो ये जो आकाश आकाशभावापन्न ब्रह्म है आकाश रूप से विवर्तित हुआ ब्रह्म उसकी अब दो उपाधि हो गई एक माया और दूसरा आकाश तो माया तथा आकाश उपाधिक ब्रह्म से उत्पन्न हुआ वायु तो वायु का कारण केवल माया विशिष्ट चैतन्य नहीं माया आकाश उभय विशिष्ट चैतन्य है इसलिए उसमें कारण के गुण कार्य में अनुसूत होते हैं तो कार्य कारण जो आकाश है तदगत शब्द गुण का भी अन्वय हुआ और अपना विशेष गुण स्पर्श भी रहा और अग्नि का कारणभूत है त्रि उपाधिक ब्रह्म वो तीन उपाधिया हैं माया आकाश वायु इन तीनों से विशिष्ट ब्रह्म ने धारण कर लिया अग्नि का रूप तो अग्नि में अपने कारण के उपाधिगत शब्द स्पर्श इन गुणों को भी कारण से प्राप्त कर लिया और अपना एक विशेष गुण रूप भी रहा उसमें तीन गुण वाला अग्नि सूक्ष्म अग्नि भी है यह सब सूक्ष्म प्रपंच की ही उत्पत्ति बताई जा रही है और उसके बाद फिर उत्पन्न हुआ जल चार गुण वाला और पाँच गुण वाली पृथ्वी भी उत्पन्न हुई और इनके ये जो पाँचों सूक्ष्म भूत है इनके सम्मिलित सत् रजोगुण से प्राण की उत्पत्ति हुई तस्मात जायते प्राणः प्राण में ये शब्द से लिया जाएगा केवल माया विशिष्ट चैतन्य नहीं उपाधि विशिष्ट चैतन्य पाँचों सूक्ष्मभूत और माया इनसे विशिष्ट चैतन्य से उत्पन्न हुआ प्राण समि प्राण और इन्हीं सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित सत्व से उत्पन्न हुआ मन और इंद्रियानी शब्द से अलग अलग भूतों के रजोगुण तथा सत्वगुण से उत्पन्न होने वाली पांचों कर्मेंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया भी समझना उत्पन्न हुई और आगे कहते हैं कि इस प्रकार ये सूक्ष्म कार्य उत्पन्न हुआ और सूक्ष्म कार्य की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हुए भाष्य में भस्कर भगवान ने ये कहा कि ये तानीच शब्दस्पर्श रूपरस गंधोत्तरो पूर्वपूर्वगुण सहिता एक तस्मात्व जायते एक अने सूक्ष्मूता ये जो सूक्ष्म भूत है यह उत्पन्न हुए और आगे कहते हैं संक्षेपत भाष्य में एक प्रकार से व्रत कथन किया जा रहा है जो ये जायते प्राण इत्यादि वाक्य है मूल मंत्र इसकी व्याख्या भाष्य में हो गई ये कहा जा रहा है कि द्वितीय मंत्र के द्वारा जो पर विद्या का विषय निरूपाधिक ब्रह्म बताया गया उसी का सोपाधिक स्वरूप विस्तार से बताया जा रहा है तृतीय मंत्र से आगे वाले मंत्रों के द्वारा इसी प्रकार का अर्थ अर्थभस्कर भगवान इन वाक्यों से कह रहे हैं कि संक्षेपत पर विद्या विषय अक्षर निर्विशेषम पुरुषम सत्यम दिव्यो दिव्योमूर्त पुरुष इत्यादिना मंत्रेण उत्तरा पुनः तदेव स विशेष विस्तरेण इति प्रवृते कहते हैं द्वितीय मंत्र के द्वारा जो पर विद्या का विषय सत्य पुरुष है निरक्षर ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म वह दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष ह्यक्षरा परतह पर इत्यादि मंत्र से बताया गया सब जो इत्यादि से एक मंत्र से मात्र बताया गया इसलिए माना जाएगा कि संक्षेप में बताया पर विद्या के विषय निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप को मात्र एक मंत्र से संक्षेप में बता दिया गया फिर तृतीय मंत्र से आगे वाले मंत्रों का प्रारंभ जो हो रहा है वह किस लिए है तो कहते हैं पुनः तदेव सविशेष विस्तरे न वक्तव्य तो तदेव यानी जो संक्षेप में निर्विशेष अक्षर अक्षरतत्व तो बताया उसी का सविशेष स्वरूप विस्तार से बताना चाहिए इस अभिप्राय से प्रववृते यानी उत्तर ग्रंथ प्रववृते ऐसे लगाना उत्तर ग्रंथ प्रवृत्त हुआ प्रवृत्ते का अर्थ है प्रवृत्त हुआ तो उत्तर ग्रंथ की प्रवृत्ति इसीलिए है कि संक्षेप में जिस निर्विशेष अक्षर का वर्णन हुआ उसके सविशेष स्वरूप का विस्तार से वर्णन करना ऐसा क्यों किया जा रहा है तो कहते हैं संक्षेप विस्तर तो विस्तर संक्षेप विस्तरोक्तो ही पदार्थ सुखादिगम्यो भवती सूत्रभाष्योक्तिवत्त तो जिस पदार्थ का पहले संक्षेप में फिर विस्तार से वर्णन होता है ऐसा पदार्थ जिज्ञासु को अनायास समझ में आ जाता है सरलता से समझ में आ जाता है तो सरलता से जिज्ञासु को समझ में आ जाए इस दृष्टि से वेद जिज्ञासु का हितयशु बन करके संक्षेप से बताए गए अर्थ का विस्तार से वर्णन कर रहा है इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया जैसे सूत्र और भाष्य इन सूत्र और भाष्य के द्वारा वर्णित अर्थ सुगम्य हो जाता है सरलता से समझ में आ जाता है ऐसे ही मूल में भी एक मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ को ही अनेकों मंत्रों के द्वारा शब्दांतर तथा प्रकारांतर से बताया जाता है तो सहज समझ में आ जाता है ये उद्देश्य है तो सूत्र भाष्य उक्तिवत इति टीका में एक शंका और समाधान आ रहा है ननु इत्यादि से कहते हैं कि भूतानि उत्पद्यन्ते तेकू सूक्ष भूता उत्प्य अन तथा वृत ठिवृत अकरोक उपलक्षा ठ्रिवृतरणश्रुते पंचात्मक अवगम्यते अन्यत्र तत एक भूत पंचगुणव अथम इंचीकरण प्रथमसर्ग आकाश से एक गुणवि दिगुणव तेजस तिगुण इत्यादि उच्य ये श ननु से लेकर के उच्चते तक कहते हैं अन्यत्र उत्पत्ति क्रम में ऐसा वर्णन किया जाता है कि पहले सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है सूक्ष्मणी भूतानि प्रथमं उत्पद्यंतें तासाम अनत वृतम एक अकोत् पंचीकरण उपलक्षा हे तो फिर क्या हो जाता है कि तासाम तां त्रिवृत ईवृतम एक अकोत् छांदोज्य का वाक्य है वहाँ तीन भूतों की उत्पत्ति बताई हुई है तेज जल पृथ्वी सूक्ष्म तीनों भूतों की और फिर तीनों का त्रिवृतकरण ये जो तासाम एक ताशाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एक काम अक्रोत त्रिवृतकरण को बताने वाली श्रुति है यह त्रिवृतकरण इस श्रुति के द्वारा बताया गया उपलक्षण है पंचीकरण का यानी पाँचों भूत की उत्पत्ति हुई फिर पाँचों भूतों का पंचीकरण हुआ पंचीकरण का प्रकार होता है सूक्ष्म पाँचों भूतों के दो दो विभाग किए जाते हैं आकाश के भी दो भाग वायु के भी तेज के भी जल के भी पृथ्वी के भी फिर इन दो दो भागों में से एक भाग को जैसा का वैसा रख करके दूसरे भागों को चार चार विभागों में विभक्त किया जाता तो आकाश आदि पाँचों भूतों के जो द्वितीय द्वितीय भाग थे उनके और चार चार भाग हो गए और फिर इन चारों भागों को द्वितीय भाग के मिलाया जाता है बाकी प्रत्येक पांचों भूतों के जो शुरू वाला एक भाग है आधा उसके साथ आकाश के आधे भाग के साथ वायवादी के दूसरे आधे भाग के जो चार भाग किए गए थे उनमें से प्रत्येक का एक एक भाग मिलाया जाएगा आकाश के साथ तो आकाश का 50 प्रतिशत और बाकी भूतों का साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत मिल करके सौ प्रतिशत आकाश हो जाएगा लेकिन वह आकाश माना जाएगा पंचक्रिता आकाश स्थूल आकाश बन जाता है जिसमें हम आवागमन करते हैं व्यवहार योग्य आकाश वो है स्थूल आकाश उसमें 50 प्रतिशत तो आकाश का है 50 प्रतिशत बाकी चार भूतों का है ऐसे वायु के भी शुरू वाले दो भागों में से जिस एक भाग को बचाए रखा था उसमें वायु के द्वितीय भाग के चार अंशों जो अंश किए थे उनको छोड़कर के बाकी को चार भूतों को के साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत मिलाएंगे वायु भी हो जाता है पंचकृत जिसका हम लोग तोग के द्वारा स्पर्श अनुभूत स्पर्श का अनुभव करते हैं जिसके वो वायु है स्थूल वायु यह है पंचिकरण प्रक्रिया उसका उपलक्षण है तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एक अकरोत तो। तासाम का अर्थ है वे जो तीन देवता है तीनों सूक्ष्म भूतों को वहाँ पर तीन देवता के रूप में कहा गया है और इन तीनों देवताओं का त्रिवृतिकरण किया का अर्थ है पंचीकरण किया वो उपलक्षण होने से पाँचो भूत जो उत्पन्न हुए थे सूक्ष्म उनका पंचीकरण हुआ तो पंचीकरण उपलक्षणार्थम त्रिवृत्त करण श्रुते पंचात्मकत्व अवगम्यते यानि भूतानाम पंचात्मकत्व अवगम्यते ऐसा लगा न कि पाँचो भूत में पंचात्मकत्व है यानी आकाश भी स्थूल आकाश शुद्ध आकाश नहीं मिला हुआ आकाश है बा, बाकी पांचों भूत भी चारो भूत भी उसमें है और फिर यह बताया गया पंचीकरण प्र, प्रक्रिया होने के बाद कि पांचों भूत पांचों गुण वाले हैं तो तासाम त्रिवृत ये ततःक एक भूतस्य पंचगुणवत्व वर्णित तत यानी पंचीकरण के अनंतर अनतर एक भूतस्य जो एक एक भूत है उनमें पंचगुणवत्व वर्णित ये बताया गया कि पाँचों स्थूल भूतों में से हरेक भूत में पाँचों गुण हैं आकाश में भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध पाँचों हैं वायु में भी है ऐसे तेज में भी जल में भी पृथ्वी में भी ये वर्णन तो अन्यत्र हुआ यानी मुंडक के इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य से अतिरिक्त स्थल पर जहां सूक्ष्म भूतों की स्थूल भूतों की उत्पत्ति का वर्णन आता है वहां तो ऐसा वर्णन हुआ क्या हुआ ब्रह्मचारी के कमरे में कुछ हुआ देख लो देख लो देख लो तो तो, तो पांचों भूत है स्थूल भूतों में पंच गुणवत्तो पंचिकरण प्रक्रिया के अनंतर बताया गया है बाकी बाकी जगह और यहां मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र के व्याख्यान के अवसर पर आप ये बता रहे हैं कि सूक्ष्म भूतों में ही ये वर्णन हुआ ना कि आकाश एक गुण वाला है वायु दो गुण वाला है तीन गुण वाला तेज है जल चार गुण वाला है पृथ्वी पांच गुण वाली है ऐसा वर्णन सूक्ष्म भूतों के विषय में ही किया जा रहा है पंचीकरण किए बिना ही सूक्ष्म भूतों के ही उत्तरोत्तर एक एक अधिक गुण का वर्णन आप कर रहे हैं यहाँ पर ये कैसे हो रहा है ये पूछा जा रहा है कि अन्यत्र तो वर्णन पंचीकरण के बाद पांचों भूतों में पांचों गुणवत्ता बताई जाती है और बाकी जिस भूत में जिसका पचास प्रतिशत है वह विशेष गुण रहता है अभिव्यक्त बाक़ी में चारों रहते हैं लेकिन अनभिव्यक्त भाव में रहते हैं इतना मात्र वर्णन अन्यत्र किया गया है और यहाँ तो आप बता रहे हैं कि सूक्ष्म भूतों में ही उत्तरोत्तर एक एक गुण अधिक होता जा रहा है पूर्व पूर्व में एक एक गुण न्यून होता जा रहा है तो पंचगुणवत्व वर्णितम अन्यत्र कथम इह पंचीकरण अनादृत्य प्रथम स्वर्गे वो तो पंचीकरण का अनादर करके प्रथम सर्ग यानी सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति सर्ग शब्द का अर्थ है उत्पत्ति तो भूतों की दो बार उत्पत्ति होती है एक सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति और एक स्थूल भूतों की उत्पत्ति सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति के समय पंचिकरण की जरूरत नहीं है और स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है पंचिकरण पूर्वक तो प्रथम सर्ग माना जाएगा सूक्ष्म भूतों का सर्ग उत्पत्ति वहाँ पंचिकरण अनावश्यक है तो कहते पंचीकरणम अनादृत्य प्रथम सर्गे एवं आकाशस्य एक से एक गुणव वायोर्गुण और तेजस त्रिगुण इत्यादि उच्यते यानी कथम उच्यते ये सब जो वर्णन किया जा रहा है सूक्ष्म भूत में उत्तरोत्तर एक एक गुणाधिक्य का ये कैसे किया जा रहा है ये हुआ प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि सत्यम सत्यम यानी ठीक कह रहे हो कि अन्यत्र हमने ऐसा वर्णन किया है करके जहां प्रश्नकर्ता की बात में कुछ सत्यता होती है वास्तविकता होती है तो सत्यम ऐसा उत्तर देने से पहले शब्द प्रयोग करने की परंपरा है संस्कृत वांग्मय में, में तो सत्यम इन्हें ठीक ही कह रहे हैं कि अन्यत्र पाँचों भूतों में पाँचों गुण गुणवत्ता का वर्णन पंचीकरण पूर्वक हमने किया है ये ठीक कह रहे हो ये सत्यम का है तो भी कहते भूत भूतसर्गे तात्पर्या भाव द्योतनाय प्रक्रियांतरम न विरुद्यते तो अन्यत्र वर्णित जो प्रक्रिया है उसे तो प्रक्रियातर में प्रक्रिया शब्द से लेना अन्यत्र वर्णित जो पद्धति वो है प्रक्रिया और प्रक्रियांतर का अर्थ है यहाँ जो वर्णन हुआ जिस प्रकार से वह प्रकार वह है प्रक्रियांतर ये जो प्रक्रियांतर है इसका कोई विरोध नहीं है यह प्रक्रिया यहाँ पर इसलिए अपनाई गई है कि ये दिखाना है भूतों की उत्पत्ति में श्रुति का तात्पर्य नहीं है सबको ब्रह्म से अभिन्न दिखा करके ब्रह्म ज्ञान से सबका ज्ञान होता है सभी ब्रह्म से अभिन्न होने से और सबका ब्रह्म से अभेद क्यों है तो सभी ब्रह्म के कार्य होने से कार्य की कारणात्मना ही सत्ता होती है कार्य अपने कारण से अभिन्न होता है इस दृष्टि से यहाँ पर भूतों की उत्पत्ति में श्रुति का तात्पर्याभाव दिखाने के लिए प्रक्रियांतर को हमने अपनाया है ये यह यहाँ पर कहा गया उत्तर कि भूत सर्गे तात्पर्याभाव द्योतनाय श्रुति का तात्पर्य भूतों की उत्पत्ति में नहीं है यह दिखाने के लिए प्रक्रियातर को अपनाना कोई विरोध नहीं है अन्यत्र कही गई प्रक्रिया के साथ न विरुद्धते नहीं ये प्रतिबद्ध किंचित फल श्रूये थे ये यानी ये भूत उत्पत्ति तत्त शब्द से लेना तो भूत उत्पत्ति क्रम को लेकर के कोई फल विशेष संपन्न होता हो ऐसा श्रुति में सुना नहीं गया श्रुति के द्वारा प्रतिपादित नहीं है एक तत्त प्रतिबद्धम यानी भूत उत्पत्ति विवक्षाधीन वीव, एक तत्प्रतिबद्धम का अर्थ निकलेगा भूतोत्पत्ति विवक्षाधीन किंचित फलम न श्रूयते कोई भी फल श्रुति में नहीं बताया गया है अतः अतएव गुणगुणी भावोपि न वैशेषिक पक्षवत यह विवक्षित तो जैसे वैशेषिक दर्शन में गुणगुणी भाव होता है वैसा गुणगुणी भाव भी यहाँ विवक्षित नहीं समझना कि ये पाँचों के पाँचों गुण आकाश में भी समवय संबंध से रहते हैं आकाश गुणी हैं पाँचों गुण उसमें समवय संबंध से सम्वेत हैं ऐसा जो मानते हैं ऐसा नहीं समझना गुणगुणी भावों न वैशेषिक पक्षवध यह विवक्षित अतएव कार्थ है भूत गुणों के प्रतिपादन में भी आकाश आदि के गुणों के प्रतिपादन में भी का तात्पर्य न होने से ये अतएव का है गुणगुणी भाव भी वैशेषिक पक्ष के तरह वेदांत में यह कार्य वेदांत में विवक्षित नहीं है किंतु केवल व्यपदेश मात्र हैं इसे कह रहे हैं कि किंतु राहो शिरह इति वत व्यपदेश मात्रम तो जैसे राहो शिरह यहां पर दो शब्द हैं राहो शिरह लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ कोई अलग अलग नहीं है शीर का ही नाम राहु है राहु का शीर ऐसा नहीं राहु ही शीर है ये कोई अलग अलग दो शब्दों का अलग अलग दो अर्थ है ऐसा नहीं धड़ <coughs> का नाम है केतु शीर का नाम है राहु यानी राहु अभिन्न शीर तो यहां राहु शि ये जैसे व्यपदेश मात्र यानी शब्द प्रयोग मात्र है ऐसा समझना कि यहां आकाश शब्द गुण वाला है तो वायु शब्द स्पर्श दो गुण वाला है तो तेज शब्द स्पर्श रूप तीन गुण वाला है यह व्यपदेश मात्र है यानी शब्द प्रयोग मात्र है विवक्षित अर्थ नहीं है और वास्तविकता क्या है विवक्षित अर्थ क्या है वास्तविक तो कहते हैं जिसमें तात्पर्य है विवक्षित अर्थ है जो वो तो ये है इस पूरे प्रकरण का तात्पर्य विषयभूत अर्थ कि प्रथम कार्य सूक्ष्म आकाश से लेकर के अंतिम कार्य जो स्थूल शरीर पर्यंत है वेष्टि स्थूल शरीर पर्यंत ये सब के प्रति मूल कारण एक है ये सब का सब ब्रह्म का ही विवर्त है इसलिए ब्रह्म से अभिन्न है और सब सर्व कारण ब्रह्म होने से ब्रह्मज्ञान से सब कुछ जाना जाएगा ये बताना इस पूरे खंड का तात्पर्य विषय है ये बताना विवक्षित है इसे कहते हैं कि विस्तरे तो अंत्य कार्यपर्यतना तेना, तेना आकारेण ब्रह्म विवर्तते इति प्रपंचते ततो अतिरिक्तस्य अनुमात्रस्य से और इस खंड में विस्तार से तो ये बताना है कि अंतिम कार्य पर्यंत तेन तेन आकारेण ब्रह्म विवर्तते तो सूक्ष्म आकाश के रूप से जैसे ब्रह्म विवर्तित हुआ ऐसे फूल शरीरों के रूप में भी ब्रह्म ही विवर्तित हुआ है अंतिम कार्य के रूप में भी बीच में कोई सत्तांतर रखने वाला पदार्थ आया हो पदार्थांतर ऐसा नहीं इससे ये निश्चित होगा कि फिर सब ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म सर्व कारण होने से ब्रह्म ज्ञान से सब जाना जाएगा के प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो तेनाली तेन ब्रह्म विवर्तते प्रपंचते इसे विस्तार से बताया जाता है विस्तरेण प्रपंचते तरक्त अणुमात्र असंभवात्त यानि ब्रह्मण ततः ये शब्द ब्रह्म का परामर्शक तो ब्रह्म से अतिरिक्त याने स्वतंत्र सत्तावाला अनुमात्रे अने एक छोटा सा भी कोई पदार्थ संभव नहीं है जो ब्रह्म से अलग अपनी सत्ता रखता हो ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है सब कोई ततो से अनुमात्रस्य से तस्मिन् विज्ञाते सर्वदम भवति इति प्रदर्शनार्थम इत्यथ ये दिखाना है कि तस्मिन् विज्ञाते तस्मिन् यानी जिस ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता वाला एक अणु भी नहीं है उस ब्रह्म को तस्मिन् शब्द से लेना और उस ब्रह्म को जानने से जिसकी सत्ता से सब सत्तावान है जिसकी सत्ता से अलग किसी की भी सत्ता नहीं है उस ब्रह्म के ज्ञात होने पर सब कुछ विज्ञात हो जाता है ये दिखाना इस प्रकरण का तात्पर्य है इसलिए प्रक्रियांतर को यदि अपनाते हैं तो इसका कोई विरोध नहीं है ये यहाँ पर कहते हैं अब ये समझना कि सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए सूक्ष्म भूतों के द्वारा उत्पन्न हुए समष्टि तथा वेष्टि सूक्ष्म शरीर शरीरपाती सभी तत्व पंच प्राण मन बुद्धि कर्मेंद्रिया पाँच ज्ञानेन्द्रिया पाँच ये सब उत्पन्न हुई है समष्टि वेष्टि और जैसे ही समष्टि सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ तो तद अभिमानी चैतन्य का नाम हुआ हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा और फिर पंचीकरण हुआ स्थूल पंचभूत बन गए और स्थूल पंचभूत का बनना एक प्रकार से ब्रह्मांड का बनना है स्थूल पंचभूत एक ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो गए पंचिकरण प्रक्रिया से और फिर अन्यत्र जैसा आता है कि एक वर्ष पर्यत यह अंडा ऐसा ही रहा और फिर वो फूटा तो उसके अंदर से उस अंडे के अंदर से मुर्गी के अंडे से जैसे उसके बच्चे निकलते हैं ऐसे एक निकला विराट उस विराट की उत्पत्ति बताई जा रही है चतुर्थ मंत्र में चतुर्थ मंत्र का अवतरण भाष्य है योपी प्रथम जात प्राणात हिरण्य गर्भास्यांतर विराट स एव पुरुषात् तत्वात लक्ष्यमी एतस्मा पुषा जायेजमचद आह कत योपी प्रथमजा प्राण्यगर्भायत जो प्रथमज प्राण है प्रथमच कहा जाता है प्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई है माया विशिष्ट चैतन्य से ईश्वर से जो प्रथम उत्पन्न हुआ यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम इस मंत्र के अनुसार ब्रह्मा है यही प्राण सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ तो योपि प्रथमजात जात ईश्वर से की प्रथम संतान हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा प्राण शब्द से लेना तो प्रथम जात प्राणात हिरण्य गर्भात तो जायते यानी यह जायते तो हिरण्यगर्भ से किसकी उत्पत्ति होती है विराड़ की विराड़ को हिरण्यगर्भ उत्पन्न करता है पंचीकरण करके हिरण्यगर्भ स्थूल पंचभूत निष्पन्न करता है स्थूल पंच पंचभूतात्मक ब्रह्मांड बना और फिर उस ब्रह्मांड को फोड़ देता है हिरण्यगर्भ गर्भ तो उसे विराट निकलता है यानी स्थूल शरीर अभिमानी जिसे प्रथम शरीरी कहा जाता है विराड प्रकट हो जाता है इसलिए माना जाता है कि हिरण्य गर्भ से विराड़ की उत्पत्ति हुई तो प्रथम जात प्राणात हिरण्य गर्भात योपी जायते जो भी उत्पन्न हो रहा है कौन अंडस्यांतर विराट अंड यानी ब्रह्मांड उसके अंदर अभिमानी चैतन्य के रूप में विराट उत्पन्न होता है हिरण्यगर्भ से से सी हिरण्य हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ विराट वह विराट भी ये समझना कि ये तस्मात्व पुरुषाज जाए थे ऐसा लगाना कि सोपि ये तस्मात्व पुरुषात्यते जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ सा दिख रहा है विराड वह विराड़ भी ये तस्माद पुरुषाज जायते तो ये तस्मात पुरुष शब्द से लेना है ये प्रकृत जो ब्रह्म पराविद्या का विषय उसी से विराड़ भी उत्पन्न हो रहा है क्योंकि सर्व कारण उसी को बताना है ना बीच में किसी को भी सत्ता स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं दिखाना है नहीं तो हिरण्यगर्भ गर्भ विराट के कारण के रूप में अपना अस्तित्व तो रखेगा तो हिरण्यगर्भ के ज्ञान से विराट का ज्ञान माना जाएगा लेकिन ऐसा नहीं ब्रह्म ज्ञान से सब का ज्ञान ये दिखाने के लिए ये कहते हैं भाष्कर भगवान की योपि प्रथम जात प्राणात हिरण्य गर्भात जायते अंडश्यान्तर विराट सोपी ये तस्माद पुरुषाज जायते ऐसे लगाना वो भी इसी ब्रह्म से उत्पन्न होता है विराट का एक विशेषण है तत्वांतरितत्व लक्ष्य मानोपी इसमें तत्वांतर शब्द से लेना हिरण्यगर्भ को तत्वांतर शब्द से लेना दो प्रकार का दो प्रकार के तत्व होते हैं एक पारमार्थिक तत्व हैं वो तो ब्रह्म ही और बाकी तत्व होता है उसे भी तत्व कहा जाता है जो एक बार उत्पन्न होने के बाद प्राकृत प्रलय तक स्थिर रहता है उसे भी तत्व कहते हैं बीच में नाश नहीं होता प्राकृत प्रलय तक बना रहता है तो हिरण्यगर्भ एक बार उत्पन्न होता है तो प्राकृत प्रलय तक बना रहता है इसलिए तत्व है ब्रह्म भी तत्व है हिरण्यगर्भ भी तत्व है लेकिन ब्रह्म तो है पारमार्थिक तत्व है। वो उत्पन्न नहीं होता न नष्ट होता है वह अबाधित तत्व है हिरण्यगर्भ सर्ग के प्रारंभ में उत्पन्न होता है और प्रलय तक रहता है इसलिए तत्व है बीच में नहीं नष्ट होता ऐसे विराड़ भी एक बार उत्पन्न होगा तो प्राकृत प्रलय तक बना रहता है विराट की जो उपाधि है स्थूल पंचभूत ये ब्रह्मांड ये भी एक बार उत्पन्न होते हैं तो महाप्रलय तक रहते हैं भूत भी बदलते नहीं है ना। इसलिए उन स्थूल भूत उपाधिक विराड़ को भी माना जाएगा तत्व ही तो तत्वांतरी तत्व न इसमें तत्व शब्द से तो लेंगे मूल तत्व जो ब्रह्म है उसी को सब का कारण बताना है तो यहां तो मूल तत्व जो ब्रह्मा और ये तीसरा तत्व जो विराड इनके बीच में आ रहा है एक तत्व हिरण्यगर्भ वो है तत्वांतर तत्व शब्द से लिया गया कारण रूप मूल तत्वों को और एक तत्व है ये अभी जो उत्पन्न होने वाला है विराड और इन दोनों तत्वों के बीच में एक तत्व है हिरण्यगर्भ और उस हिरण्यगर्भ के द्वारा वह व्यवहित सा प्रतीत हो रहा ऐसा लग रहा है कि मूल तत्व और विराड़ इनके बीच में कारण के रूप में ही तृतीय तत्व के विद्यमान है हिरण्यगर्भ रूप तत्व तो जैसे दादा और पौत्र इन दोनों के बीच में पुत्र एक कारण के रूप में बना रहता है तो पौत्र और दादा इनमें दादा की अपेक्षा तत्वांतर से अंतरित यानी व्यवहित पौत्र है तत्वांतर है पुत्र ऐसे यहां पर तत्वान्तर है हिरण्यगर्भ, उससे अंतरित यानी व्यवहित तया लक्षित हो रहा है प्रतीत हो रहा है विराड तो पौत्र जैसे पुत्र का कार्य है पुत्र द्वारा दादा का कार्य है ऐसे हिरण्यगर्भ द्वारा ब्रह्म का कार्य ये विराट होगा ऐसा नहीं समझना ब्रह्म ही अंतिम कार्य को भी सीधे ब्रह्म के साथ ही जोड़ना है ब्रह्म ही बीच वाले तत्वों के रूप में विवर्तित होकर के उत्तर उत्तर तत्व का कारण बन रहा है बीच वाले तत्वों को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करके ऐसा समझना है उस दृष्टि से यहां पर कहा कि तत्वांतरितत्व न लक्ष्य कह विराड तो तत्वांतरित लक्ष्यमान होता हुआ भी विराड एतस्मादेव तस्माद पुरुषाजाएते इसी प्रकृत ब्रह्म से उत्पन्न होता है इसलिए एतन्मय एतन ही है का अर्थ है मूल ब्रह्ममय ही है मूल ब्रह्म से अलग नहीं है इति तदर्थम इस बात को समझाने के लिए यह चौथा मंत्र आ रहा है थम आह यानि चतुर्थ मंत्रम आह तंच विशिनष्टि इसमें तम इस सर्वनाम से ग्राह्य है जो हिरण्य से उत्पन्न होने वाला विराड उसे तम शब्द से लेना तम यानि विराजम विशिनष्टि विराज विशिनष्टि विराड का विशेषण बताया जा रहा है। विराट की विशेषताएं बताई जा रही हैं चतुर्थ मंत्र में अग्निर्मूर्धा चक्षुसी चंद्र सूर्यो दिश स्रोत्रे वाग विवृताे वायु प्राणो विश्वमस्य पृथ्वी हृदय पदभ्याभूतात्म से जो शब्द है ईश्व अश्य म में से अनिकल आएगा अस्य ऐसा विश्वम अलग हैं और अश्यम अलग पद हैं तो अश्यम अश्य ये जो हैं ये ईदम शब्द का सृष्टि का ये वचन है ईदम शब्द यहाँ पर यश्य अर्थ में है तो यहां अश का ही यश्य ये अर्थ निकलेगा और इस यश्य पद का प्रत्येक विशेषण के साथ अन्वय होगा विराट का वर्णन हो रहा है तो अग्नि मूर्धा यश ऐसा अन्वय करना स ये सर्वभूतांतरात्मा अश्य पद का अर्थ है यग्निमूर्धा तो यश शब्द के द्वारा अपेक्षमान तत् अध्यय होगा स इस शब्द का तो जिसका अग्नि मूर्धा है वह सर्वभूतांतरात्मा है सर्वभूतांतरात्मा का अर्थ है विराड़ सर्वभूतांतरात्मा शब्द से विराड़ को लिया जाएगा सर्वेश भूतानाम अंतरात्मा इति सर्वभूतांतरात्मा तो सर्वभूत यानी पाँचों भूत, भूत पाँचों भूतों से लेना स्थूल भूत, और स्थूल भूतों की अंतरात्मा यानि स्थूल भूतों में अभिमानी चैतन्य उसे कहा जाएगा सर्वभूतांतरात्मा तो पाँचों भूतों में पाँचो स्थूल भूतों में अभिमानी चैतन्य है विराड़ तो सर्वभूतांतरात्मा का अर्थ है विराड़ तो एषूतांतरात्मा यानी यही विराड है कौन कहते अग्नि ही मूर्धा स एष सर्वभूतांतरात्मा तो जिसका मूर्धा याने शीर शीर कहते हैं गर्दन से ऊपर वाले भाग को यहाँ से ऊपर वाला भाग वो मूर्धा कहलाता है और वो मूर्धा यानि शीर विराड़ का कौन है तो अग्नि और अग्नि शब्द से दिव लोक को लेना पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में प्रथम अग्नि के रूप में दृष्टि की जाती है दिवलोक में ही असौ वाव गौतम अग्नि असौ वाव लोको गौतम अग्नि तो असौलोक यानी दिवलोक हे गौतम दिवलोक अग्नि है ऐसा राजा ने कहा न पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में हे गौतम ऐसा संबोधित करके श्वेत के तु के पिता को हे गौतम ऐसा संबोधित करके कहते हैं कि दिवलोक अग्नि है इसलिए यहाँ पर अग्नि शब्द से दिवलोक को लेना तो दिवलोक जिसका शीर है स एष सर्वभूतांतरात्मा वह यह विराट पुरुष है विराट का वर्णन है और चक्षुषी चंद्र सूर्यो चक्षुषी द्विवचन है चंद्र सूर्यो भी द्विवचन है दो नेत्र हैं तो ये दो नेत्र कौन है तो चंद्र और सूर्य अश पद का जो अर्थ है यश उसका यहाँ भी अन्वय करना तो यश चंद्र सूर्यो चक्षुषी स एष सर्वभूतांतरात्मा ऐसा नुए करना कि चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र हैं वह यह सर्वभूतांतरात्मा है यानी विराट है और ये दिश स्रोत्रे स एष सर्वभूतांतरात्मा ऐसा अनु करना जिसकी दिशाएं स्रोत्र हैं कान हैं दिशाएँ ही जिसकी स्रोत्र हैं श्रवणेन्द्रिया हैं वह यह भूतांतरात्मा है और वाक यानी मुख वाणी वाग इंद्रिय कौन है तो कहते हैं वाक तो वाक यानी शब्द वाणी कौन है तो कहते हैं यश वाक विवृता वेदा विवृत्त यानि उद्घाटित उद्घाटित यानी प्रसिद्ध इसलिए विवृत्त शब्द का अर्थ निकलेगा प्रसिद्ध तो प्रसिद्ध जो वेद है रिगा यही जिसकी वाक यानी शब्द है वाणी है वह यह विराड़ है ये कहा न उसने भान शब्द किया बृहदारण्य में आता है वो भान शब्द क्या है यही वेद है उसे कहा गया प्रसिद्ध वेद ही उसकी वाक है यानी शब्द है वाणी है और यायु प्राण और प्राण कौन है उसका तो ये जो आ वह प्रवाहादि रूप वायु बताया गया यह वायु ही जिसका प्राण है वह यह विराट पुरुष है और हृदय यानि अंतकरणम हृदय गोलक है अंतकरण का तो गोलक के वाचक हृदय शब्द से तस्थ अंतकरण को लेना इसलिए हृदय यानि अंतकरणम तो इस विराट पुरुष का अंतकरण कौन है तो कहते विश्व यतःकरण विश्व यानी समस्तम जगत विश्व शब्द से लेना सारा जगत ही जिसका अंतकरण है क्योंकि अंतकरण का ही विकार माना जाता है जगत को मांडुक्य कारिका को का, कारिका में जगत को चैत्य बताया है चैत्य कहते हैं चित्त के विकार को चित्तस्य से विकार है चैत्य विकार्थ में क्षय प्रत्यय होकर के चित्त शब्द से चैत्य बना और उसका अर्थ है चित्त का विकार चित्त यानी अंतकरण और देखा भी जाता है कि स्वप्न में और जागृत में चित्त रहता है तो संसार रहता है जगत रहता है और सुसुप्ति में चित्त अपने अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में चला जाता है तो जगत भी नहीं रहता इसलिए अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार के अनुसार चित्त ही समस्त जगत का कारण है तो ये जो अंतकरण है वो सारा ये जगत ही उसका अंतकरण है अंतकरण का ही विकार होने से और पद पदभ्याम पृथ्वी जाए थे ऊपर से जोड़ देना पदभ्याम ये इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया है इसलिए पदभ्याम का अर्थ है पाद रूप से पैर रूप से तो जिसके पैरों के रूप से पृथ्वी उत्पन्न हुई का मतलब जिसकी पृथ्वी पाद है पैर हैं स एष सर्वभूतांतरात्मा वह यह विराट पुरुष है इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं हाँ आज सोमवार हैं दस बजे आरती होती हैं और श्रावण सोमवार हैं आरती के बाद महिमन पाठ भी होता है सबको आरती और महिमन पाठ में उपस्थित रहना अनिवार्य है